सुरत जस गां ग रद गोविंद शिवा सरी कोई भक्त ने जय श्री राम जय जय श्री राम गोविंद शिवा सरी कोई भक्त ने श्री जय श्री राम जय जय श्री राम गोविंद शिवा सरी कोई भक्त ने Sohni ka naam, alibis ka haria, dil ahe toh din, din ahe toh har, Sohni ka naam, alibis ka haria, dil ahe toh din, din ahe toh haria, kis ka kis ka har har. राम राम हरी हरी राम राम हरी हरी जय हरी केशव सुख पुन्नो हरे हरे हरे राम हरे रामा राम राम हरी हरी जय सुदाश निकालो हरी नंदी गो गोलवंडावन बिहारी लाल की जय श्री बिहारी गिरीन्द्र की जय श्री भावना सार संग्रह ग्रंथ की जय श्री श्रीताय गौर हरि गो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद राम हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय रामण हरि गोविंद जय जय हरि गोविंद जय गोविंद जय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 हरि गोविंद जय जय बोलवृंदावंद लाल की जय ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय ओम जयत पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनों व्यास यमलगल्तम जगत वाय ममृत जगत्प्य विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लक्षणाख्यम परम धाम जगद्धा नमा तत् हृदय प्रेरणया प्रवर्ति तो हम बराको तस्य हरे पदकमल वंदे श्रीचैतन्यदेव वंदेह श्रीगुरोपकमल श्रीगुरू वैष्णवा श्रीप साग्र श्री सागरजातम सह गणरघुनाथ सजीव साइतम सारभूत पिजन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यदेव श्री राधाकृष्ण पानी सह गणलता श्री, श्री विशाखाश आजाबित विश्वभरपा वंदे जगत्प्रियंदयुगुल यस्वुषा वक्षो जयीकृते विनिधुंग रागस्वत काश्मीर तलशोणिमुरीतनेस्तूरिका नीलिमा श्रीखंडम नखचंद्रका निव्याजे सन्मधरोज्जवल हृदय श्रृंगार लीलाकला वैचित्री परमावधि भगवता पूज्य का ईशानी च शची महासुख तरु शक्ति स्वतंत्र परा श्रीवृंदवननाथपट्टषी राधे सव्या मम नारायण नमस्कृत्य नरम चरोत्तम देवी सरस्वती व्या जय वाशाकलभ्य कृपा सिन्ुभ्य पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाबराशे हे दुर्गत जनक दयावोक हे भट्टुग्सुमते रघुनाथदासजीव मे कुरु मन्मतेदया तुलसी यत्र का पद्मना च पुराण पठनम यो हरि बोल श्री वृंदावन बेहरिष्णा गुरुदेव विश्वनाथ नारायण नारायण परम मंगल श्री भावना सार संग्रह ग्रंथ जिसके अंतर्गत श्री पूर्वान्ध लीला के माधुर्य का आस्वादन महापुरुषों के द्वारा पहले संकलन किए गए ध्यान किए गए अष्टकालीन लीला के विभिन्न स्मरणों में श्लोकों में अपना चित्र अभिनविष्ट करके उनके उनके आस्वादन को जहां किया जा रहा है तो पूर्वांध लीला अर्थात आठ बजकर के चौबीस मिनट के बाद की जो लीला है प्रातःकाल का भोजन हो चुका है मुख्य भोजन श्यामचंद्र ने विश्राम कर लिया कुछ देर विश्राम करके अब आप श्री श्यामचंदर गैया चराने के लिए तैयार हुए उस समय जितने भी सखागण हैं उन सबों ने आपका सुंदर श्रृंगार किया जैसे गोपियों का ऐसे कन्हैया का श्रृंगार भी कम नहीं है कम नहीं है श्रृंगार एक एक श्रृंगार बड़ी चतुराई के साथ में सुंदर के भी षोल श्रृंगार जो उनको किया पंद्रहवा श्लोक यहां से प्रारंभ जो पूर्वां लीला उसका श्री अरुण चेल कंच्रोपल चित्र झर्झरी शशिवासी विभ्रत अदभ्रम आब श्याम सुन जिस समय गाय चराने के लिए निकले यशोदा जी के आदेश को प्राप्त करके जितने भी दास हैं वे दासगण भी सबके सब, सब तैयार हो गए हैं और सब दासगण तैयार होकर के यहाँ मने श्याम सुन्दर साथ साथ चल रही हैं इनमें कोई जो दास हैं उनने तो सुंदर रत्न रत्नजटित झाड़ी ले रखी है रत्न जटन जो झाड़ी है वो अरुण चेल कंचुका लाल कपड़े का से बधी हुई है मान लाल कपड़े की सिली हुई थैली है जिसमें लेफा में वो डोरी डाल करके और उसको सटका दिया जाए और उसको पकड़ा जा सके ऐसी एक जाली बनाई गई है और जाली बना करके सुंदर अः झोली बना करके उस झोली के भीतर वो जाली रखी हुई है कपड़े में लिपटी हुई और जिसका मेफा कसा हुआ है ऐसी जाली उसको लेकर के दूसरा वो सखा है उसने सुंदर पुंजा ठंडा जल का वो भी ले रखा है पुंजा जो है वो सफेद जो कपड़ा है उससे लिपटा हुआ है या सफेद जो थैली उस थैली में लिपटा हुआ है तो सुंदर जो झाड़ी के उसको कहते हैं नेवरा टेक्निकल जो नाम है संप्रदाय में नेवरा। तो लाल नेवरा जो है उनसे लिपटे हुए माने जल के पीने की जो लोटी है या लोटा है उसको जिस रुमाल से लपेटा जाए ऐसे नेवरा से या रूमाल से लिपट हुए वो सुंदर जल के पात्र है तो स्थिति अरुण चेल कंचुका स्थित मान्य चमचमा रहे हैं कपड़े के भीतर से भी जिसकी रत्नों की शोभा सामने प्रकट हो रही है ऐसे चेल कंचुका लाल कपड़े के कंचुक में थैली में जो सुंदर झाड़ी रखी हुई है और वृथ चंद्रोपल चित्र झरझरी और जहां पर चंद्रोपल सुंदर चंद्रकांत मणि उस चंद्रकांत मणि समय जिसमें जड़ी हुई है ऐसी चित्र झरझरी सुंदर चित्र विचित्रित सुभित मूल्यवान झरझरी झाड़ी विराजमान है शशि नीर नीरपुरता और उसमें शशि बासित माने कपूर मिला हुआ सुंदर जो जल है वो भरा हुआ है सुंदर सुगंधी गुलाब जल कपूर जिसमें मिले हुए हैं ऐसा जल जिसमें भरा हुआ है अपरोत अद्रम आव किसी दूसरे अपराह मान किसी दूसरे दास ने उसको धारण कर रखा है और वो अपन विभ्रत अदभ्रम वो परम सुंदर पात्र है जिसमें कोई दोष नहीं है परम निर्मल सुंदर जो झाड़ी का झाड़ी है पुण्य है वे आवभ उनको लेकर के दो दास परम परम शोभा को प्राप्त हो रहे हैं सित मानस वृत्त मेवता मनोराग पिहिता द्रवत तराम बहेश जनान किमीक्षण अतुल सौभग रत्न माद आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो जो झाड़ी है वो लाल रंग के कपड़े से ढकी हुई है तो जो लाल रंग का कपड़ा है वो ही मानो हृदय का अनुराग है और उसमें जो शुद्ध जल भरा हुआ है वही है मानो मन की मनोवृत्ति तो मन की मनोवृत्ति शुद्ध ज, अनुराग से आच्छादित होकर के दास्य भाव जो है वो दास्य भाव उनकी जल अनुराग से आच्छादित होकर के विराजमान है और उसको प्राप्त करके अतुलनीय सौभाग्य रत्न जैसे उसे प्राप्त हो गया इसलिए बड़े संभाल करके वह धारण किए हुए है जो सेवक है वो बहुत संभाल करके उन दोनों जल के पात्रों को ले जा रहे हैं जल कहने तो सित मानस वृत्तिम एवं निर्मल माने सफेद माने निर्मल मानस वृत्तिम एवं मनोवृत्ति मनु, की तरह से वो मनोवृत्ति कैसी है अनुराग पेतर जब ताराम अनुराग जो है उनसे पीहित है लाल रंग के कपड़े से जो ढकी हुई जिसमें से से पानी से बह रहा श्रेष्ठ ध्रुव जिसमें भरा हुआ है जमान जनान इक्षय, मानो बाहर कोई भी जन इसको देख नहीं ले ऐसे अतुलम सौभाग्य रत्न माद उस व्यक्ति ने अपने उस सौभाग्य रूपी रत्न को अपने हृदय में धारण कर रखा है अतुलम सौभाग्य रत्न रत्न आदे उस रत्न को वह धारण करके विराजमान हुआ है साथ में चलना है वो तो अपूर्व सौभाग्य रत्न को ही उसने प्राप्त कर लिया माने सेवा करने में कितना सुख है उस सेवक को जो अब पकड़ करके चल रहा है उस झाड़ी को उसको कितना सुख है कि आज मुझे सेवा करने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है अंत फणब्लीठ काम अधिकक्षम अधिक क्षम एम दधार किम शशिबिबम स्वनोध दैवतम अब एक जो दास है उसने बड़ा सुंदर गोल एक बीरी का पांडान का बीरी का डब्बा ले रखा है पांडान ले रखा है स्फटिक उत्तम संपुटो संपुटम पर स्फटिक मणि का उत्तम संपुट है चमचमाता हुआ स्फटिक मणि का सुंदर सं, संपुट है परो अबहत उसने धारण किया है अंत फण बल्ली बीट उस डिब्बे के भीतर फण बल्ली मैंने पान की बीरी बधी हुई रखी है बनाने की जरूरत नहीं है पान की बीरी बधी हुई उस डिब्बे के भीतर रखी है तो अंत फणबल बीट का भीतर जिसके फणबल्ली रखी है ऐसा स्फटिक मणि का उत्तम संपुट माने बनता है उसको एक दास ने ले रखा है अधिकारि शशिबिंबम आज मानो वह अपने साथ में सुंदर चंद्रबिंब को ही धारण कर रखा है उसने मानो अपने मन के देवता मन का देवता है चंद्रमा उस चंद्रमा को ही धारण कर रखा है हाथ में वो डब्बा पान बीवी का डब्बा लेकर के चल रहा है उसको अपने हाथ में लेकर के जा रहा है ऐसा बीवी का डब्बा शशि स्वमनोधिद मानो अपने मन का अधिदैवत है उसको ही लेकर के वह चल रहा है उत्प्रेक्ष अलंकार का प्रयोग है स्वनोध दैवतम मन का अधिदैवत होता है चंद्रमा और चंद्रमा के समान ही सफेद वो बीरी का डब्बा है बीरी बी, नहीं <laughs> बीरी बीरी का जो डब्बा है वो बीरी का डब्बा उसको साथ में लेकर के वो चल रहा है स्व मनोज दैवत अपने अध चंद्रमा, चंद्रमा के समान उस डब्बे को लेकर के चल रहा है सुंदर जो जल का लोटा है उसको लोटा भी कहेंगे उसको झाड़ी कहेंगे उसमें टोंटी लगी हुई है उसके ऊपर जो सुंदर कपड़ा लाल रंग का वो लिपटा हुआ है और ये झाड़ी और बंटा दोनों लेकर के साथ साथ चल रहे बसना रही वसनाभर अदधत एक मोहनाय सुदा परपश्यते अब वसन आभरणादि अनेकधा एक सखा अनेक प्रकार के वसन आवरण इनको भी लेकर के भी चला है अधधधत उसने उन वसन आभूषणों को धारण कर रखा है परधेयम ईशतु ईशतु माने अपने स्वामी के द्वारा परधेयम माने धारण करने योग्य वस्त्र आभूषणों को भी उसने ले रखा है द्युमताम द्युमताम माने जो देवता स्वर्ग में रहते हैं वे भी इसको देख करके मोहित हो जाए अब देवता क्या चलाएं इनके सामने सिद्धांत में तो कुछ भी टेकेंगे नहीं परंतु तो लौकिक भाषा में कह रहे हैं लौकिक भाषा में कहना है कि देवता भी जिसको देख करके मोहित हो जाए शुद्ध शाम का, प्रत और ये श्री श्याम सुंदर जो वस्त्र धारण करेंगे वे वस्त्र ऐसे हैं जो शुद्ध सुंदर नेत्र वाली श्री ब्रजगोपी कारण उनके भी मन को मोहित कर लेंगे कार्म्यते जिन वस्त्र आभूषणों को देख करके, मैयूर मुकुट की अपूर्व जो जो है, उसको देख करके माला की जो अपूर्व झोटा खाने की अपूर्व पूर्ति है लहर पटका की अपूर्व फौरान पीतांबर उसकी अपूर्व झलक उनको देख करके कानक कान के कुंडल उनकी अपूर्व कपोल के ऊपर रमक को देख करके श्री ब्रज गोपीका में मोहित हो जाएंगे ऐसे सारे वस्त्र आभूषणों को उस समय धारण कर रखा है तो बसना भरण भरण आदि अनेकधा अनेक प्रकार के बसन आभूषण उनको एक, एक सखा ने धारण किया हुआ है जो ईश्वर के द्वारा श्याम सुंदर के द्वारा धारण करने योग्य है मोहनाए जिनको देखकर के लौकिक भाषा में कहेंगे देवता भी मोहित हो जाए शुद्ध श्याम कार्मणताम प्रपस्ते शुद्ध माने ब्रज की जो गोपी है उनको ताम माने काम के बशीभूत वह प्रदान कर देगा मुग्ध स्निध कुमार वा विभूषादायान युतूहल वशा गोष्ठेश आज्ञया मणिमयान बंगारे कृष्ण अदी में कह रहे हैं मुग्ध स्निग्ध कुमार मुग्ध स्निग्ध नाम की जो कुमार हैं वे पार्षद सदा जो के श्री नंद बाबा के जो पार्षद हैं उनके पुत्र हैं तो श्री नंद यशोदा इनके पार्षद उनके स्निग्ध मुग्ध आदि जो कुमार हैं वे बेशांतर आप आदिकां सामग्री श्री कृष्ण कभी वेश बदले उसकी सारी सामग्री को सब सपरिच्छदम उसके संपूर्ण परिच्छन माने सामग्री से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें है उनको भी अथत वासो विभूत आदिकम जितने भी वस्त्र विभूति हैं उनको भी धारण किए हुए हैं आद आयाम यो कुतूहल वशात उनको हाथ में लेकर के कौतूहल पूर्वक सब के सब आए हैं गोष्ठी श्री नंदबाला श्री यशोदा इन सेवकों को आज्ञा दी है तो सारी सामग्री को साथ में लेकर के ये आए हैं संकोटम किसी ने अपने हाथ में बीरी का डब्बा ले रखा है आर्क माने झाड़ी जल के पात्र को ले रखा है शांत का जो भी सामान है उस सब को भी ग्रहण कर रहे अब जननी जननी वृतम द्रुतम रचयन हर्ष पयुतम ब्रजताप शतापोन पुरयन तो पुरतो तोरणाथ अभू पुर तोरणार्थ श्री नंदबाबा का जो तोरण है नंदबाबा का जो सत्खना है गोपुर द्वार प्रवेश का उस प्रवेश के द्वार से श्री कृष्ण निकले सत्खना अपूर्व जो प्रवेश द्वार है गोपुर उस गोपुर से श्री कृष्ण बाहर निकले उस समय जननी जन जन नी जन निव्रतम द्रुतम श्री जितनी भी माता गण है उनको आप प्रेम में आनंद में आप्लावित कर रहे हैं कृष्ण का दर्शन करके सब अद्भुत रिझ रही है तो जन जन निवृति निवृत तो आज जन्नी जन जन्न जो है उनको निवृत माने परिपूर्ण रूप से आनंद से आप्लब युक्त करते हुए श्री श्याम सुंदर विराज रहे हैं रहे रचयन हर्ष पय परिप्लुताम उनको आनंद के जल से परिपूर्ण करते हुए श्री श्याम सुंदर पधारे ब्रिज ताप शताप नोदना ब्रिज के जो सैकड़ों सैकड़ों ताप हैं उनको आप दूर करने वाले हैं ब्रिज ताप शताप नोदना ब्रिजवासियों के सैकड़ों सैकड़ों जो ताप उनको दूर करने वाले हैं पुरयन ऐसे वे श्री पुरोयन अपने नगर के पुर से अपने जो नवास के का जो है, उन नवास के स्थान से निकले और पुर तोरणा पुर का जो तोरण है अर्थात जो गोपुर है उस गोपुर के बाहर निकले मैल के गोपुर के बाहर निकले यमक अलंकार का कितना सुंदर प्रयोग है पुरु तो यन पुरु पुरतः पुरतः एक जगह पुरुत माने सामने यन माने चलते हुए और दूसरी जगह अर्थ होगा पुर तोरण तोरणा पुर का जो तोरण गोपुर है उस गोपुर से निकले तो तोरण तोरण में यह यमक अलंकार का सुंदर प्रयोग है ऐसे ही सभंग यमक के रूप में जननी जन जन्न फिर निवृति निवृत तो जननी जननी ये यमक अलंकार के सुंदर प्रयोग तो जन्नी जन जन्न माने मातृगण उनको निवृतम दुर्म उनको जल से युक्त करते हुए उनको कहीं आनंद के समुद्र में स्नान करते निवृत माने आनंद नंदुक्त करते हुए श्री श्याम सुंदर आप पधारे तो यहमक अलंकार के बड़े सुंदर प्रयोग है भात श्रुतपाली सपरऊन उस समय एक कोई सेवक गोपुर के सतखने के ऊपर चला और कह रहे हैं और जोर से वहां पर आवाज लगा रहा है श्री बृजराज कुमार की जय बृजराज कुमार गोचारण के लिए पधार रहे हैं ऐसे घोषणा कर रहा है धनम एक मुकुंद आज श्री ब्रजराज कुमार श्री मुकुंद वनमेती वन के लिए पधार रहे हैं ऐसे इसको कहते हैं हेला पालना और श्री श्रीनाथ के मंदिर में आज भी सेवा की रीति में वहां हेला पड़ता है ये सेवा की जितनी भी वस्तु है, सब सब हैं सबकी सब चिन्ह में है इसलिए माला बोली माला बोले है ऐसे हेला पड़े ये ये ये शब्द होते हैं अर्थात इस समय ठाकुर जी के माला बोल रही है माला मान माला पहनी जाए माला पहना दी गई है अब माला पहनाने के बाद में अब राजभोग आने की तैयारी है माला बोले है का मतलब है कि रसोई पूरी हो गई है और अब भोजन की तैयारी हो रही है अब दर्शन बंद होने वाले हैं माला बोल गई इसका मतलब है कि जल्दी से आप ठाकुर जी भोजन करने के लिए भोजन कोठा में पधारेंगे तो ये माला बोल ऐसे ऐसे ही जहां ठाकुर जी के भोग जब सराई जाएंगे उसराये जाएंगे उस समय भी तीन ताली बजा करके फिर मंदिर में प्रवेश करते हैं ताली बजा करके तो ताली बजाना यह भी कहीं बोल करके कि अब भोजन पूरा हो गया है अब सब लोग कहीं कृष्ण दर्शन करने के लिए पधार सकते हैं तो भोग उना उसके लिए भी स्वर करके ही मंदिर में प्रवेश किया जाएगा एक पुरानी रीति है और वो रीति ये है कि श्री श्री मंदिर में बिना सूचना दिए बिना सूचना आज्ञा दिए श्री मंदिर में प्रवेश नहीं होगा तो ये रीति तो बनम बनम एक मुकुंद इति ध्वनि मुकुंद बन को पधार रहे हैं शिवजीराज बजराज कुमार की जय श्री मुकुंद बन को पधार रहे हैं ऐसे पड़ता है तो बनम एक मुकुंद श्री मुकुंद बन को पधार रहे हैं ध्वनि ए कहा किसी एक सेवक ने उच्चाचार यहा, श्री नेपुर के शिख शिखर पर जाकर इनके जब ये ध्वनि की इस ध्वनि को सुनकर के विविध ध्वनि सुहू भवन नभात उस समय अनेक प्रकार की ध्वन आकाश से भी हुई उस में मानो आकाश में देवताओं ने भी श्री श्याम के विजय की घोषणा की है श्रुतपाली सपरों के साम विषन और आज पूर्ववासियों की श्रुतपाली माने कानों की पंक्ति में ये आवाज प्रवेश की ये हेला जो दिया गया वो ब्रिजवासियों ने सुना और ये सुनते ही सब ब्रिजवासी अपने अपने काम को छोड़कर के कृष्ण दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े हैं और कृष्ण दर्शन कर रहे हैं अपूर्व आनंद जो है उनकी प्राप्ति हो रही है रचे आलमिशम विशाल दे जरती बंशकम ंचकम मुदा निवृत पथा भदे बने प्रिय संकेत कुंज मंद उस समय श्री सखी जो है वे श्री यूथेश्वरी से कह रही हैं जिससे हम भी किसी बहाने से जल्दी से शाम सुंदर के पास में पहुंच सके कोई तो ऐसा बहाना ढूंढ बहाना क्या है तो सबसे बढ़िया बहाना है पौर्णमासी जी ने कहा है कि सूर्य पूजन करने के लिए जाओ तो ये सूर्य पूजन का जो बहाना है इस बहाने को जल्दी से ढूंढ तो श्री चंद्रावली जी गोमंगला जो चंडी है उन चंडी की पूजा करने के लिए चंडी पूजिका होकर के श्री चंदावनी जी प्रसिद्ध है जितनी भी धन्यदि कन्यागण है वे कात्यायनी पूजिका होकर के प्रसिद्ध है कात्यायनी कर, पूजा करने वाली है और स्वपक्षा श्री राधारणी वे सूर्य पूजिका होकर के प्रसिद्ध है तो कोई सूर्य पूजा के बहाने कोई कात्यायनी पूजा के बहाने कोई चंडी पूजा के बहाने उस समय निकलती है निकल करके श्याम सुंदर के साथ में मिलती है तो रचे आल विषम विशार दे अरे आली अरी सखी कोई कोईम रचे बहाना कोई बहाना मिस किस मिस हम जाए किस बहाने जाए ऐसा कोई बहाना रस रच अरे विषार तू बड़ी चतुरी है जरती बंचेकम, अंशकम मुदा जिससे जरती माने वृद्धा उसकी वंचना की जा सके माने जिससे श्री आदि जो है उनकी वंचना की जा सके ऐसा कोई उपाय तू कर पथा भजे बन, बनम जिससे हम छिप करके बन की ओर जाए निर्वृत्यन पथा भजे भजम हम निवृत मार्ग से बन की ओर जिसके कारण जा सके ऐसा कोई उपाय का प्रिय संकेत संकेतित कुम और प्यारे ने जो जिस कुंज का संकेत दिया है उस संकेत कुंज में हम जा सके ऐसा कोई उपाय सोच ऐसा श्री सखी ने नायिका से कहा उस समय अन्य सखी जो है वो कह रही हैं कि सखी किम करव रवै रवई गीत हरि गोपुरो हम समर्थे समता कोई सखी कह रही है कि सखी किम करवै अरे अब मैं क्या करूं मैं क्या करूं रवई रवई रवई आज स्वर के द्वारा श्री श्याम सुंदर के हर गोपुरोदित श्री कृष्ण के गोपुर से उदित होने वाला जो हेला है वह पूरे ब्रज के मंडल में फैल रहा है पूरे गांव में वो आवाज फैल रही है रवै रवै बार बार वो हेला दिया जा रहा है उससे वर्धित तर्सा उससे हमारी तृष्णा और अधिक तर्श हमारी प्यासा और अधिक प्यास और अधिक बढ़ रही है अरे सखी किम करवाई हम क्या करें क्या करें देख रवई रवई रवई माने इस आवाज से वर्धित तरसा हमारी तृष्णा वह बढ़ रही है बल भी हम हा प्यारे का दर्शन करने के लिए मैं तो अपनी अट्ठाल में चढ़ने में भी समर्थ नहीं हो रही हूं बल भी मैने अपने झरोखे में चढ़ के प्यारे का दर्शन कर सकू इसके लिए भी मैं समर्थ नहीं हो रही हूं अस्पंद बपु समर्थता मेरा शरीर अस्पंद हो गया है अर्थात जड़ अवस्था को प्राप्त हो गया है और यह समर्थ नहीं हो रहा है आगे कह रही है अल कई अलम अथ संस्कृत मधुरोप्युत माम अनावृतम सकृद्यबल माधव सखी जीवयम इतो माम अरि सखी रहने दे रहने दे अलम अलम नायिका उस समय अपनी सखी से कह रही है कि सखी रहने दे रहने दे कहीं प्यारे निकल जाएंगे तो दर्शन करने से मैं वंचित रह जाऊंगी और तू मेरे बैनी गूथने में लग रही है केशों के संस्कार में लग रही है उसकी अब आवश्यकता नहीं है जैसे हैं बाल बिखरे हैं तो बिखरे रहने वेश मलम अर्थ संस्कृति इसी समय में केशों को संवार दू इसकी भी आवश्यकता नहीं है मदुरा प्यस्तु तमाम अस्तु पमां अरे कह रही है, अरे तुझे कंचुकी तो धारण करा दू पंथ कह रही है नहीं नहीं यदि वे अभी कंचुकी पहनने में कंचुकी के बंद बांधने में बहुत देर लगेगी मैंने जो अंतर्वस्त्र धारण कर रखा है वो ही पर्याप्त है ऊपर से कंचुक धारण कराने की ऊपर से बड़ा जो कोटी है उस कोटी को वक्षस्थल के ऊपर धारण करने की आवश्यकता नहीं है तो मन ओराह माने मेरा बक्षस्थल अपनी अस्तो तमाम वही रहने दे अनाव्रतम यदि अनाव्रत है पूरी तरह से यानी मैंने द्वितीय कोटी उसको अपने वक्षस्थल के ऊपर धारण नहीं की है तो मत रहने दे जितना धारण किया है जो कंचुकी धारण की हुई है उसको ही रहने दे ऊपर से कोटी धारण कराने की आवश्यकता नहीं है नहीं तो मम ममोपी अस्तु तमाम मेरा वक्षस्थल भी मानो अंतर वस्त्र जो अत्रोटा है उस अत्रोटा के द्वितीय द्वितीय जो वस्त्र वस्त्र है है उस से नहीं तो मत होने दे माधवम एक बार माधव को देख तो आने दे कहीं ऐसा ना हो कि तू वस्त्र धारण कराने के आग्रह में रह जाए और उधर श्याम सुंदर गैया चराने के लिए निकल जाए तब तो उनका दर्शन ही नहीं कर पाऊंगी तो सकदा पे अवलोक है माधवम एक बार माधव का मैं दर्शन करूं करूंगी सखी जीवे उनका दर्शन करके ही मैं जीवित रहूंगी अरे सखी इतो बिमुंच माम यहां इस श्रृंगार चौकी से श्रृंगार कुंज से अब मुझे मुक्त कर मुक्त कर इस श्रृंगार कुंज में बधी हुई रह करके नहीं यहीं रुक सकती हूं क्योंकि उधर श्याम सुंदर निकल रहे हैं श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए मुझे जाने दे जाने ऐसा आधा श्रृंगार धारण करके आधे वस्त्र धारण करके भी श्री प्रियागण उस समय पधार गई यदि किसी ने अथरोटा धारण किया है बस उतना धारण करके कोटी ऊपर धारण नहीं की है एक आंख में काजल लगाया है दूसरे में काजल नहीं लगाया है एक चोटी गूथ दी है दूसरी चोटी गूथी नहीं है केश अभी पूरी तरह से संपादित नहीं हुए हैं फिर भी अधूरे श्रृंगार धारण करके ही जल्दी पल्ली चली हैं श्याम सुंदर का दर्शन करने के तही सुंदर कुंकुम उनसे अभी वक्षस्थल को अपूर्व से अलंकृत किया गया है क्योंकि अथरोटा तो धारण कर लिया अथरोटा धारण करने के बाद में फिर कुमकुम जो है उस कुमकुम से अथरोटा के ऊपर अपूर्व चित्राम कुमकुम से चर्चन होना है फिर चर्चन होने के बाद में फिर कोटी धारण कराई जाएगी ब्लाउज पीछे से कोटी जो है उसको बाद में धारण कराया जाएगा परंतु अभी केवल अथरोटा मात्र धारण करके कुमकुम मात्र धारण करके ही ये दौड़ी हुई चली जा रही है आधे वस्त्र आधे श्रृंगार उनको धारण करके भी चली जा रही है ये अपूर्व विभ्रम नाम करके ये अनुभाव दशा है विभ्रम अनुभाव दशा वहां वर्णन की गई कि बल्लभ प्राप्त बेलायम मदनावेश विभ्रमो हार आदि भूषा स्थान विपर्य जहां पहनने ओढ़ने के वस्त्रों में भी परिवर्तन हो जाए उल्टा सीधा ऐसे स्वरूप को धाम आ, आ अब मैं स्वयं समय उस समय कह रही है कोई बोल कोई कहने लगी कि अरे कोई तुझे देख रहा है तो के देख ले तो दे मैं डरती नहीं हूं कोई तुझे, तुझे तेरे गोयपुर सास है कृष्ण मिलन की कृष्ण दर्शन की के स्पष्ट रूप से घोषणा करती हैं कि अरे भावी यद जो होना है हो जाएगा मैं ये मुझे परवाह कोई मुझे तोकेगा कोई मुझे रोकेगा दंड देगा भावी यत अस्तु जो होना है वो हो जाने दे कोई चिंता नहीं तत्पति ही कुर्ताम दंडम मेरे पति यदि मुझे डंडे देते हैं तो देने दो ने दंड पति की भी परवाह नहीं वाह ऐसी उत्कंठा कि भाव यदस्तो जो किनहार है उसको हो जाने दे कोई परि चिंता नहीं पति कुर्ता दंडम असह्यम यदि पति असह्य डंडे भी करते हैं असह्य डंडे भी देते हैं तो में, आज कुछ दंड को भी भोगने के लिए मैं तैयार हूं स्वगुरु अप्रजामी मैं अपने माता पिता गुरुजन गुरुजन में माता पिता सास ससुर दोनों आगे तो गुरुजन माता पिता सास ससुर उनके देखते हुए भी ब्रजामी मैं तो जाऊंगी ही जाऊंगी अरी सखी मुझे रोके मत न इस समय मैं जाऊंगी जाऊंगी क्योंकि न समय सदा है ये समय रुकेगा नहीं कि मुझे अंकुल समय आए तब शाम सुंदर जाएंगे ऐसा थोड़ी होगा शाम सुंदर तो अपने क्रम से जा रहे हैं इस समय मैं समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है इसलिए इस समय हमें समय के अनुसार बदलना है समय की समय हमारे अनुसार आ जाएगा ये प्रतीक्षा नहीं की जा सकती है इसलिए इस समय जो प्राथमिक वस्तु है उसको करने के लिए तुम तैयार हो इस समय जो वस्तु प्राथमिक नहीं है उसको करने के लिए तुम चिंता प्रतीक्षा मत करो मत करो तो स्वगुरो अप्रजामी माता पिता के देखते देखते भी मैं श्याम के दर्शन करने के लिए अवश्य जाऊंगी अधना अयम समय यह आज इस समय समय आ गया है और तू जानती है कि समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता है जो समय है वो समय किसी की भी प्रतीक्षा नहीं करता है समय तो अपने क्रम से अप्रमत्त होकर के चलता रहता है तो समुद्र का टाइड और समय टाइम एंड टाइड वेट्स नन वे किसी दूसरे की परीक्षा नहीं कर प्रतीक्षा नहीं करते हैं वो तो जब आएगा तब तो आएगा आता रहेगा आ जाएगा इसलिए समय नहीं हा। समय जो है वो स्थिर नहीं है समय किसी की प्रतीक्षा नहीं देता है समय रुकेगा नहीं समय तो आगे बढ़ता हुआ अप्रम होकर के चलता रहेगा इसलिए अरी सखी हमको समय के अनुरूप आना है समय को हमारे अनुकूल नहीं आना है इस समय हम दर्शन करने के लिए जाएंगे समय नयस्थिर रहा यह एक उक्ति हो गई एक मुहावरा हो गया कि समय स्थिर कभी भी समय किसी के लिए रुकता नहीं है यह एक महावरा हो गया एक यूनिवर्सल यहा, पर एक हो गया और जहा सामान्य विशेष परस्पर कहीं होते हैं वहां अर्थांतर न्यास यह अर्थ गांधीर्य नामक जो काव्य गुण है वह प्रकट होता है तो यह अर्थ गांधीर्य एक ऐसी वचन जो कि समय काल जयी है ऐसे कालजय बच्चन यहां पर कह दिए गए काल से परे जो बचन है वो यहां पर कह दिए गए समय उस समय कोई सखी अपनी श्वास से लड़ने लगी और श्रिष्टता का भी त्याग कर दिया और श्रेष्ठता का भी त्याग करके सास के मुंह लग गई सास के सामने मुंह पड़ गई और सास से बोलने लगी कि आई दुर्मुखी ठीक है अरे दुर्मुखी चुप रहे चुप क्या क्यों टर्न टर करती रही डोक्री सदा टर्ट टर करती रहे इतना थक गई ऐसे बोल गई अशिष्ट जो बोली है वो तो आई दुर्मुखी ये डोगी तो दुर्मुखी होकर के सदा टर्टन टर करती रहती है ऐसे रहा तकिन क्यों ज्यादा टन कर रही हो चुपचाप बैठो ना अपना काम करो ऐसा सास को भी बहू ने उल्टा डांट दिया किम मेरे किमरे ग्राह ग्राहक क्यों चिल्ला रही हो मैं किम यह एक ही निरेमी ते ग्राह अकेली क्या मैं ही इस समय घर से निकल रही हूं जा बाहर निकल करके तुम तो देखो है कोई भी कुलवती गोपी जो घर के भीतर बंद है इसमें सारी गोपियां निकल रही है फिर मुझे क्या रोक रही है ये सास से झगड़ा कर रही कोई जो है वो कह रही है कि किम, क्यों कठोर बोल बोल करके कड़वे कड़वे बचनी सना बोल करके मुझे परेशान करती हो कि एक ही वो क्या मैं अकेली हूं जो निरेमी जो कृष्ण दर्शन करने के लिए मैं निकल रही हूं ते ग्राह तुम्हारे घर से कल देखो देखो इस समय कौन सी ऐसी सास है जो अपनी बधु को कृष्ण दर्शन करने से रोक रही होगी इस समय कोई भी तेरे अतिरिक्त कोई भी कृष्ण दर्शन करने से नहीं रोक रही है क्योंकि सभी की सभी गोपियां वे कृष्ण दर्शन करने के लिए निकल रही हैं और सब कोई भी सबको कृष्ण दर्शन करने की उत्कंठा है इसलिए कोई किसी को रोक नहीं रहा है तो कल का इस समय कौन वधु को रोक रही है अदना स्वस्व पुरा बिनती ही इस समय सारी बधुए अपने अपने पुर से निकल रही हैं और उनको क्या कोई रोक रहा है तुम ही मेरे ऊपर इतना अनुशासन दिखा रही हो ऐसे कोई सास को भी डांट रही दुर्मुख निग्राह अरि दुर्मुखी क्यों टन कर रही हो क्या मैं अकेली ही घर से निकल रही हूं कल अच्रध्य बध कौन सास अपनी बधुओं को रोक रही हैं सभी स्वस्व पुरात बिन्नर ही अपने अपने पुर से निकल रही हैं अच्छा है अब श्री कृष्ण जो है उनके बंगमन की शोभा का यह ब्रज की शोभा का वर्णन किया अब कृष्ण के बंगमन की शोभा का वर्णन कर रहे ब्योम सुगंध कुसुमा रथ्यायां रथ्याया मधुरा व्यक्त कलई अर्चिता स्वस्व द्वार उस समय श्री कृष्ण जब बन से पधारने का प्रयास कर रहे हैं बन से पधार हैं उस समय अस तत् उनके गमन का वर्णन करें रहे हैं कि व्योम व्योम चरे सुगंध माने आकाश में व्योम चर जितने भी देवता हैं, वे सुगंध कुसुमा सारे सुगंध पुष्प उनकी श्याम सुंदर के ऊपर वर्षा कर रहे हैं और श्याम सुंदर की आराधना कर रहे हैं समाराधिता श्री कृष्ण की आराधना की जा रही है और अट्ठालिकाओं के ऊपर चढ़कर के जो कुलांगनागण है वे ब्रज सुंदरीगण श्री श्याम सुंदर का आराधन कर रही हैं अभी तो नेत्राम भुजई पूजता वे नेत्रों के जल से श्याम सुंदर का पूजन कर रही हैं अर्थात के आंसू उनके प्रवाहित हो रहे हैं और वे प्राद में चढ़ के वे कुलांग नेत्र जल से श्याम सुंदर की पूजा कर रही हैं और रथ्यायाम शिशु तो आकाश में देवता महलों की जो गवाक्ष हैं उनमें कुनागढ़ और रत्याम माने मार्ग में गली में शिशुभिर शिशु बालक वे जयती श्री कृष्ण बलदेव की जय ऐसा जय जयकार कर रहे हैं सब मार्ग में भी श्री कृष्ण आज गोपाल पढ़ा रहे हैं तो ब्रजराज कुमार की जय ऐसा श्री कृष्ण गोपाल की जय ऐसे जय जयकार कर रहे हैं रथ्याम शिशु जय के मधुरा व्यक्त कले मधुर जो स्वर हैं उन स्वरों को प्रकट करते हुए अर्चिता श्री श्याम सुंदर का अर्चन कर रहे हैं विशारेणा प्रभाम आशीर् आवर देता और जो बड़े बड़े बूढ़े लोग हैं वे लठिया टेकते टेकते भी दरवाजे के ऊपर आ गए हैं और श्री कन्हैया जब जा रहे हैं तो जाते जाते ही, ही। ताऊ राम राम चाचा राम राम ऐसे राम राम कर रहे हैं चाचा दंडत ऐसे कर रहे हैं और सब कर रहे हैं बेटा खूब खुश रहो खूब खुश रहो ये जैसे ग्राम में बोली में ये अब ब्रिज में तो राम का राधे राधे और सब जगह तो सामान्य जो है उसमें तो सब राम राम तो लीला में तो सब यही कहेंगे जय नारायण नमो नारायण राम राम ऐसे कह रहे हैं और उस समय स्वस्व द्वार अपने अपने दरवाजे के ऊपर विसारणाम प्रव प्रवहे शाम वहां पर सब लठिया ठेक के विशारणाम माने सहारा लेकर के प्रवहे जो अवस्था में बढ़े हुए हैं वे आशी भी आशीर्वाद देते हुए कन्हैया को आवर देता है विराजमान है और कृष्ण उनसे आवर्धित पूरी तरह से वर्धित हो रहे हैं बढ़ रहे हैं तो आशी भी आवर्धता आशीर्वाद देते हुए बढ़ रहे हैं सामंद्र घोष गोश, घोषाम अविधा श्रृंग घोषण सामंद्र घोष घोषाभिर श्रृंग घोष उस समय श्री श्याम सुंदर चले और शाम सुंदर ने अपनी फेंट से मंदर घोष नामक महिष श्रृंग निकाला सिंगी बाजा जो है वो सिंगी बाजा को आपने निकाला और घोष बजाते हुए सिंगी बाजे को बजाते हुए संतोषयन घोषम अपास्त दोषम सारे घोष को संतोष प्रदान किया सारे स्थान को अपुन संतोष प्रदान किया दोषम और वहां के जितने भी दोष है, हैं वे सारे दोष दूर हो गए हैं जहां सारे दोष दूर हो गए हैं अपास्त दोषम संभोहन ब्रज और उस समय ब्रिज के हृदय को सम्भोयन मोहित करते हुए श्री श्याम सुंदर मंद्र घोष स्वर कर रहे हैं श्रंग बजा रहे हैं समोष प्रेम बहिर्जाम और ब्रिजवासियों के ब्रिज सुंदरियों के प्रेम का पोषण करते हुए इस प्रकार श्री श्याम सुंदर बाहर निकले घोष का एक अर्थ होता है गूंज ब्रिज को घोष इसीलिए कहा जाता है कि यहां पर गूंज नकस्ती ही रहती है यहां पर जोर जोर से सब बोलते हैं उनकी सर्वथा व्याप्त रहती है ऐसे संपोषण प्रेम महा सबके प्रेम को पोषित करते हुए यह घोष विराजमान है और इस घोष से बाहर निकले ये जो ग्वालियाओं की गोपों की पलि है गोपों का जो निवास स्थान उसका नाम घोष है परंतु उसको घोष इसलिए कहा गया क्योंकि वहां पर जो आवाज है वह गूंज रहती है सब जोर से बोलते हैं और गूंज के साथ में घोष को उत्पन्न करते हुए वहां पर बोलते हैं तो संपेश प्रेम बहिर जगाम क्या सुंदर गांव की जो संस्कृति है अभी अभी अब तो धीरे धीरे समाप्त तो होती तो जा रही है परंतु तो गांवों की कुछ संस्कृति ऐसी थी कहीं भी चौपाल के ऊपर बैठे कोई भी जाएगा वो ताऊ रामनाम दादा रामनाम राम राम करके जरूर जाएगा और बोलने वाला भी सहायक काम छोड़ करके हाथ का काम छोड़ करके जरूर जवाब देगा जवाब नहीं दे बोले ताऊ राम राम जवाब भी न दे हाँ कोई तो भी देगा राम राम को जवाब भी नहीं दे तो जवाब भी जरूर दिया जाएगा ये कितना गांव का जो प्रेम था वो लोक संस्कृति कितनी संगठित तो होकर के विराजमान थी ये सब महिलाएं परस्पर कहीं प्रणाम करती हुई कोई भी रास्ते में मिल जाए पाम छूती हुई चरण दबाती हुई जाएगी तभी कभी कभी बूढ़ी बूढ़ी जो गोपी वो चढ़ दबाने के बात करने में लग जाए बेचारी बहुत लगी हुई है में। जब तक दूसरी में लग गई बातों में लग जाए और बहु दबाती रहे दबाती रहे जब ध्यान में आए बोले बह हो गया बेटा बाहर खूब प्रसन्न रहो दूधाओ पुटन फलो आशीर्वाद तब तक नहीं छोड़ेगी तो ये कई रीति अद्भुत कोई परोस रहा है तो यदि घी डाला जा रहा है जब तक हाथ से मना नहीं किया जाएगा तब तक धार नहीं रुकेगी तुम्हारी हाँ घी चाहे रेला बह जाए परंतु धार तो नहीं रुकेगी धार रुक गई तो तुम परोसना नहीं आया मैंने ऐसी ये शिष्ट ये लो, लोकाचार जो है वो लोकाचार विराजमान है और कोई कोई जानबूझ करके बारात में बातों में लग जाए घी डाल रहा है तो घी का रेला बहता जाए पर नहीं देख रहा है जब तक वो हाथ का इशारा नहीं करेगा तब तक ये ग्रामों का शिष्टाचार रहा और उसमें ये कही एरिस्टो के अपनी जो महिमा है उस महिमा को दिखाने का आ, भी जाते उसको दिखाने की पद्धति रही तो ये बहुत सारी बात तो कहीं ना कहीं कोई आएगा उसको प्रणाम किया जाएगा छोटा बालक भी जाएगा पंडित होगा छोटा होगा उसको भी प्रणाम किया जाएगा आशीर्वाद दिया जाएगा तो स मंद्र घोषाविद श्रृंग घोषाई इस प्रकार से श्याम सुंदर मंद्र घोष बजाते हुए उस समय पधारे गवान स्थानी श्रेणी फुरोल पाप्रत चयल लसत वाफुर चितिश मृदुलभ्यणम पूर्णम ब्रज घन जनई वीक्ष उस समय श्री कृष्ण आप बाहर निकले और बाहर निकल करके श्री वृंदावन की भूमि ख से बाहर आकर के मुड़ मुड़ करके जब देख रहे हैं तो श्री गोष्ठी की अपूर्व शोभा का दर्शन कर रहे हैं गवाम स्थानीय श्रेणी गैया जो है, उनकी हैं उनकी सुंदर गौशालाएं जहां बनी हुई हैं खिरक गैयाओं के बने हुए हैं तो एक और गोपों के रहने के निवास और दूसरी ओर खेरक खेरक में ही कहीं एक छोटा सा कमरा भी है जहां दूध बूध उठ जाए कभी जल्दी पर आवश्यकता हो गैया के लिए यदि सुंदर दरिया इत्यादि बनाना हो तो वो वहां पर बनाया जाए जहां पर सुंदर गैयाओं की लड़मनी है सुंदर जल पीने के लिए पात्र रखे हुए हैं कहीं एक चूल्हा भी है गैया का जो भोजन है उस भोजन को दरिया इत्यादि इनको बनाने के लिए सब चीज वहां पर व्यवस्थित है सुंदर लोमना सब वहां पर विराजमान तो गवाम श्रेणी गैयाओं की श्रेणी गवाम स्थानी गैयाओं का जो गौशाला का स्थान है वो जहां पर विराजमान है गवाम स्थानी श्रेणी गौशाला की श्रेणी है स्फूर्तम अभिता वह सामने विराजमान है अल्पावृत्ति चय लसत आसम और अल्प आवृत्ति के साथ में छोटे छोटे छप्पर जो है उन छप्परों के साथ में लसन बदसाब आसम बछड़ाओं के घर अलग है बछड़ाओं के घर अलग है गैयाओं के घर अलग है स्फूरत तल वृक्षा बलित और जहां सुंदर वृक्षों की शोभा वो भी विराजमान है तो स्फुरित तल वृक्षाबल चितम सुशोभित होने वाले वृक्ष जो हैं उन वृक्षों के नीचे सुंदर छप्पर जहां डले हुए हैं जहां पर वर्षा इत्यादि में गैया जाकर के कहीं खड़ी भी हो सके तो गवाम स्थानीय श्रेणी गैयाओं की गौशाला है कि पंक्तियां हैं श्रेणी माने पंक्ति परम शिशु परम थे अभी तो अल्पाप्रतचय और उसमें छोटे छोटे छोटे-छोटे वो अल्पाप्रवृत्ति बिराजमान है अल्पाप्र और फिर उल्लसा बछड़ों के जो निवास है वो भी विराजमान है फूर्तल वृक्षावली चेताम जो प्रसन्न होते हुए जो वृक्षावली हैं उन वृक्षावली के से के नीचे छोटे छोटे से वृक्ष जो छप्पर हैं वो बछड़ों के लिए भी बनाए गए हैं धूप से वर्षा से रक्षा हो जाए और जिन छप्परों के ऊपर ही कहीं पर्दा डाल करके जाड़े के दिनों में गैयाओं की शीतल ठंड से भी रक्षा की जा सके और करी सक्ष गोवर का चूरा वो वहां बिखर रहा है करीशक्ष करीश गोवर गोवर का चूरा वो बिखर रहा है तो करी सक्षोधस्य उच्च भूमि तल मसूम और गोवर के माने चूरे से उच्च मृदुल भूमि भूमि वो ऊंची भी हो रही है असम ब्रजाभ्य पूर्णम ऐसा ये ब्रज का ब्रज का का जो भाग है वो कहीं शाम सुंदर मुड़ करके गौशाला की ओर देख रहे हैं ब्रज धन जनई वीक्षे आज ब्रज का दर्शन करके और ब्रज के धन गैयाओं का दर्शन करके श्री गोपाल को परम परम आनंद की प्राप्ति हो वृज धन जन वीक्ष मुमुदे उनका दर्शन करके से आनंदित हो रहे गोपेन्द्र दास तने गावो तने गाविष्काशिता दोहान न संचारिता उत्कर्ण चकते क्षण प्रणयता व्यालबे हमारा श्री कृष्ण क्षण अब श्री गोपिंद महाराज ने मान्य श्री ब्रजराय ने नंद महाराज ने नंदराय ने दास पुत्रों को गोपेन्द्र पुरैव दास तनय गावो था गैयाओं के जाने का समय आया दास पुत्रो से कहा गैयाओं को हाको उस समय गैयाओं को जैसे ही बाड़े के गौशाला के द्वार को जो अर्गला है उस अर्गला को खोला वैसे ही गैयाओं का झुंड का झुंड एक साथ निकल पड़ा है आज कृष्ण दर्शन करने की उत्कंठा में गैयाए भी जल्दी से निकल पड़ी तो वो दास बिनु गोपेन्द्रास तावो उस समय निकली एव गायों का दोहन हो चुका है गाय दुहाई गई दुहाई जा चुकी है और दोहन हो जाने के बाद में वत्स्यंग अन्य संचार्यता गैयाएं कहीं अपने बछड़ाओं के घेरा में नहीं पहुंच जाए इसलिए अन्य संचारिता बछड़ाओं को भी दूर सरका दिया गया है बछड़े भी दूर सरका दिए गए हैं अन्यत् संचारिता उत्कर्णाशण चक, गाय अपने कान ऊंचे किए हुए हैं चकित परम चकित दृष्टि से देख रही है प्रणयता व्यालम और रणयता के कारण ये हम्बा रब करती हुई विराजमान हो रही हैं हम्बा हम्बा ध्वनि करती हुई प्रेम से युक्त होकर के ये विराजमान हो रही हैं तो प्रणयता हम्बा ध्वनि जो है उनको करती हुई ये प्रणयता परम प्रेम के साथ में हम्बा ध्वनि कृष्ण के लिए कर रही हैं ब्रिज सीमी। और निकल करके ब्रिज की सीमा में में माने रामन में हो गई एक स्थान होता है जहां पर गैया पहले जाकर के घर से निकल करके वहां इकट्ठी होती हैं फिर उनको फिर चढ़ने के लिए आगे बढ़ाया जाता है जिस स्थान पर बैठती है वहां पर इकट्ठी होती है उसको रामन कहते हैं तो रामन में गैया गई तो खिरक से निकली खिरक से निकल के वे रामन में पहुंचे ब्रिजसीम ने निकटे कृष्ण प्रतीक्षा, क्षण ब्रिज की सीमा में ही कृष्ण की प्रतीक्षा करते हुए सब गैया अब रामन में खड़ी हैं और देख रही हैं कि वो ग्वरिया आया है कि नहीं जब ग्वरिया कहेगा तब आगे बढ़ेंगे क्या सुंदर शो गैयाओं के झुंड झुंड झुंड निकले हैं बछड़ाओं को अलग कर दिया गया है उस समय एक साथ गैया निकसी सब कान ऊंचे किए हुए हैं ऊंच ऊंची किए हुए हैं हम्बा हम्बा ध्वनि करती हुई सब गाय आगे बढ़ रही हैं प्रणयता व्यालम हम्बारम और उस समय हम्बा हम्बा ध्वनि करके कृष्ण को बुला रही हैं कि गोपाल आ जाओ आ जाओ ऐसा कह के बुला रही है हम ध्वनि से ऐसे ब्रिज सीम में ब्रिज की सीमा के निकट ही कृष्ण प्रति कृष्ण की प्रतीक्षा करती हुई ये गाय विराजमान हुई है बभरा ये सगवाम गणो हर शिश चंद प्रभावर श्वेत द्वीप इवापरों बसुमती संचार लीलापर तस्मिन संतत एव संत किंत भगवन्क्रीडीति श्रीधर श्रीमा सो संचर त्यूपो व्यग्रृपो रव्यग्रम अग्रेस उत्सम श्रीकृष्ण पधारे भराज सर गण गैयाओं का गण कैसा सुशोभित हो रहा है बभ्राज मान सुशोभित हुआ गवाम गण गायों का समूह कैसे सुशोभित हो रहा है जैसे हर शिविर चंद्र प्रभा श्री शिव के मस्तक मस्तक के ऊपर जैसे चंद्रमा की प्रभा होती है ऐसा यह श्री गायों का समूह सुशोभित हो रहा है तो बभराजाम गण हर श्रष चंद्र प्रभा भास्वरा शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा के प्रभा के समान भास्वर जो चमकीला गायों का समूह है तो गाय हो गई चंद्रमा गायों का समूह हो गया चंद्रमा वह सुशोभित हो रहा है श्वेत दीव इव अपरा अथवा गायों का समूह कैसा प्रतीत हो रहा है मानो नया श्वेतद्वीप ही हो श्वेतद्वीप द्वीप कोई नया श्वेतद्वीप ही हो बसमती संचार लीला पर जो श्वेतद्वीप ही मानो उतर करके इस बसुमती माने पृथ्वी पर विचरण करने के लिए यहां उतर आया है पृथ्वी पर घूमने के लिए श्वेत द्वीप वह यहां उतर आया है श्वेत द्वीप माने गोलोक गोलोक का बहिर ऐश्वर्य जो मंडल है उसका नाम श्वेत द्वीप है गोलोक के तीन मंडल हैं, है मंडल उसको कहते हैं श्वेत द्वीप इसके भीतर का मध्य मंडल है वो मध्य मंडल में दास सख्सल मधुर चारों रस विराजमान है फिर अंतरमंडल है उस अंतर मंडल में केवल मधुर रस श्री गोलोक में विराजमान तो ऐसे श्री गोलोक उसका बहिर्मंडल ऐश्वर्य में जो मंडल है श्वेत द्वीप वह श्वेत द्वीप ही मानो इस बसमती पृथ्वी पर संचरण करने के लिए आ गया हो बसमती पृथ्वी का एक नाम है बसुमती बसुमन धन धन से युक्त होकर के पृथ्वी विराजमान तस्मिन संतत में किन्तु क्रीडति श्रीधर श्री श्रीधर भगवान तो श्वेत द्वीप में संतम विक्रीडति सदा क्रीड़ा करते हैं परंतु श्रीमान एश परंतु ये जो श्री कृष्ण है वे श्री कृष्ण यहां श्वेतद्वीप भी आ गया है और कृष्ण तो पहले से ही यहाँ पर क्रीड़ा कर रहे हैं विचरण कर सुखपूर्वक हैं तो अंतर यह है कि वहां श्रीधर भगवान कृपा करते हैं नारायण भगवान कहीं क्रीड़ा करते हुए ऐश्वर्य के साथ में दिखते हैं पंत यहां पर ये श्रीमान श्री कृष्ण ये क्रीड़ा करते हुए विराजमान दोबारा बभ्राज्य स गवाम गण गैयाओं का समूह बभ्राज्य माने सुशोभित हो रहा है गैयाओं का समूह कैसा है हर शुरश चंद प्रभावर शिव के मस्तक के ऊपर विराजमान चंद्रमा की कला के समान चमकीला है गैयाओं का समूह और कैसा है बोले जैसे श्वेत द्वीप एवं अपराह बसमती मानो दूसरा श्वेत द्वीप ही पृथ्वी के ऊपर आ गया हो तो बृज की भूमि भी वो ऐसी लग रही है जैसे श्वेत द्वीप दूसरा स्वरूप धारण करके पृथ्वी के ऊपर आ गया है संचार नीला और लीला क्रीडा कर रहा है तस्मिन संत में भगवान विक्रीडति श्रीधर उस गोलोक में तो युक्त भगवान सदा सदा क्रीड़ा करते हैं अर्थात हैं तो गोपाल ही परंतु वे गोपाल वहां पर कुछ ऐश्वर्य के साथ में क्रिया करते हैं और ऐश्वर्य में क्रीड़ा वहां पर अच्छी नहीं लगती है ब्रिजवासियों को पर क्योंकि श्रुति पार्षद आयुध इन सबों से पूजित होकर के कृष्ण जितने भी देवता हैं उनसे पूजित होकर के कृष्ण वहां पर श्वेतन द्वीप में विराजमान हैं तो वहां ऐश्वर्य का प्रकाशन हो रहा है उस ऐश्वर्य का प्रकाशन देख करके ब्रिजवासियों को संतोष नहीं हुआ मन में एक बार तो यह आया था कि हमारा कन्हैया ऐसा है जिसकी वरुण देवता पूजा करें इसका ऐश्वर्य कैसा है उसको देखें ठाकुर ने ब्रिजवासियों की इस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए कहा कि मैं तुम्हें अपना ऐश्वर्य दिखा दूंगा अपना मन तुम्हारा ही कहने के लिए के मैं अपने ऐश्वर्य को दिखा दूंगा मैंने तुम्हारा ईश्वर मेरा ईश्वर अलग अलग नहीं है और ये दिखाने के लिए एक बार ब्रिजवासियों को श्री कृष्ण श्री श्वेतन दीप कृष्ण बैकुंठ ले गए और वहां पर जब कृष्ण का दर्शन किया ऐश्वर्य से युक्त होकर के तो किसी भी ब्रिजवासी को आनंद नहीं आया बोले हमारा व्रज ज्यादा अच्छा है जहां पर कन्हैया के साथ में खेल सकते हैं यहाँ पर इस ऐश्वर्य में हम खेल नहीं सकते हैं कन्हैया के साथ में कंधे पे नहीं चढ़ सकते हैं कंधे पे चाहा नहीं सकते हैं यशोदा जी कह रही हैं हम कन्हैया को यहाँ बांध नहीं सकती हैं अपने ब्रिज में तो कन्हैया को दामोदर बना करके बांध ले नंदबावा कह रहे हैं बोले यहाँ कन्हैया को अपनी गोली में बैठा करके मैं भोजन कराऊ ये सारे देवता देखेंगे कन्हैया की हसी करेंगे तो श्रीप्रियागण कह रही हैं यहां पर तो ये श्रुतियां स्तुति कर रही हैं इन देवताओं के पुरुषों के बीच में हम काय को जाएं यहाँ पर हमारे प्रणय निवेदन को करने का उचित परिकर नहीं है जहां मंजरीगण होंगी उन मंजरीगणों के आगे हम कहीं सेवा करेंगे श्याम सुंदर से एक के सामने अपने प्रणय का निवेदन करेंगी इस ऐश्वर्य पर करके आगे प्रणय तो किसी को भी संतोष नहीं हुआ वहां उसको देख करके और सब ब्रिजवासी उनको लेकर ले के वापस ब्रिजवासियों को लेकर के श्री कृष्ण वापिस आए केवल बहिर मंडल दिखाया अंतरमंडल नहीं दिखाया अंतरमंडल रसमय था बहिर मंडल ऐश्वर्यमय है श्वेत द्वीप ऐश्वर्यमय है मध्यमंडल व रसमय है परन्तु उसमें कई रस है अंतरमंडल जो है वो केवल श्रृनार रसमय है वहां पर रस्ता सार विराजमान है इसलिए मध्यमंडल और अंतरमंडल इनका तो दर्शन नहीं कराया, आया परंतु बहिर्मंडल का दर्शन करके ऐश्वर्य में किसी को सुख नहीं हुआ क्योंकि किसी की भोग में प्रवृत्ति है ही नहीं ब्रजवासियों की सदा सदा प्रेमीजनों की प्रवृत्ति कृष्ण के माधुर्या स्वाद में होती है इनका ऐश्वर्य में भोगू यह कभी भी इस ओर ध्यान है ही इसलिए यद्यपि भोग समान है मोक्ष प्राप्त हो जाने पर एक साधक का भोग भी समान है परंतु तो दो चीज का अंतर है न तो भोग की ओर दृष्टि है और न भोग में स्वामित्व भावना जैसे एक सेवक सेठ जी के बेडरूम में उनके पलंग के ऊपर चढ़ करके और उनके चरण दबा रहा है तो एसी की हवा जो गद्दा है उसका गुदगुदापन वो उसको भी अनुभव हो रहा है गद्दे के ऊपर ही वो बैठा है सेठ जी के पैर दबाने के लिए जब बैठा है ऐसा नहीं है कि वो गद्दे पे नहीं चढ़ेगा वो गद्दे के ऊपर चढ़ेगा सेठ जी के ऊपर भी पैर रख करके सेठ जी को खू सेठ जी को दबाएगा ए की हवा उसको भी मिलेगी सेठ जी जो पी रहे हैं खा रहे हैं वो सेवक को भी प्रदान करेंगे ये नहीं है कि स्वयं खाते नहीं सेवक को नहीं दें सेवक को भी देते जाएंगे परंतु सेवक की न तो भोग में कभी अभिलाषा है और न ये विचार है कि ये भोग मेरा है वो ये विचार करता है कि सारा महल सेठ जी का ऐसे ही बैकुंठ में पहुंच के भी साधक दो चीज नहीं है एक तो ये वैकुंठ मेरा है ये अभिमान नहीं स्वामित्व तो नहीं और बैकुंठ का जो भोग है इसको भोगने के लिए मैं यहां आया हूं ये भी विचार नहीं है उसका विचार है मैं सेवा के लिए आया नौकर सर्वदा यही विचार करेगा मैं सेवक हूं सेवा के लिए यहां आया हूं मैं भोग भोगने के लिए यहां नहीं आया बंधु तो मिलेगा और एक तीसरा अंतर और है तीसरा अंतर यह कि मोक्ष को प्राप्त करके भी जीव सृष्टि आदि कार्य को करने में समर्थ नहीं है ठाकुर सृष्टि आदि कार्य को करने में समर्थ है जैसे शेठ जी ऑर्डर देने में समर्थ हैं परंतु नौकर किसी दूसरे को ऑर्डर देने में समर्थ नहीं ये तीन अंतर विराजमान है भोग एक सा है वैकुंठ की जो संपत्ति है वो इसको भी उलभ है वो तो ये भोग पर अपूर्व जो शोभा है वो अपूर्व शोभा विराजमान है दुग्धाब्दे प्रसर क्षमा अपि दुग्धाब्दे शोभा हरा दुग्धाब्दे स्वयं उत्था भगवती लक्ष्मी यही स्थिर यहाँ पर धेनुगणों के द्वारा दुग्धाब्दे प्रसर क्षमा अपे रुचा ये दूध के समुद्र को उत्पन्न करने वाली गाय है की अपनी कांति के द्वारा ये दुग्ध समुद्र समुद्र उसकी भी शोभा को हरण करने वाली है दुग्धाब्दे स्वयं उत्थता ये जो गाय जो क्षीर समुद्र से उत्पन्न हुई भगवती लक्ष्मी ऐहिवरा ऐसी लक्ष्मी यहां गैयाओं के रूप में ही अचल होकर के विराजमान है लक्ष्मी भी गैयाओं के रूप में गायों के रूप में यहां विराजमान स्थिर है सर्वा काम गवी, गवी जितने भी गाय हैं वे सब सबकी सब काम गवी माने कामधेनु रूप है और यशो भर मुसाह काम धेनुओं का जो यश है उसको भी मुशा माने चुराने वाली है यासाम निपीतम पय इन गायों के दूध को पी कर के कृष्णे नुतमूर्त कथम अमु गावो गो श्री कृष्ण पी रहे हैं ऐसी वेद मूर्ति जो गाय है उन वेद मूर्ति गायों का तो यासाम निपीत पय कृष्ण जिन श्रुतमूर्त यहा वेद रूपा गायों को कृष्ण ने जिनके दूध को पिया कथम अमु गाव ऐसी आश्रय कैसे हो सकती है अर्थात इन गायों का वानी के द्वारा महिमा गायन करना संभव नहीं है ऐसी गैयाओं की अपूर्व शोभा का यहां वर्णन किया गया बोलो श्री गोलोक धाम की जय श्री वृंदावन धाम की जय वृंदावन की इस गोष्ठी की अपूर्व शोभा का वर्णन किया इस शोभा को अभी दस दिन का बीच में विश्राम रहेगा क्योंकि चरितमृत की श्रीमंद महाप्रभु की लीला कथा जो चरित्र कथा है उसको दस दिन के भीतर कहीं वर्णन करने का यहाँ प्रयास करेंगे महाप्रभु की कथा प्रारंभ से अंत तक श्री चैतन्य चरितमृत का आश्रय लेकर के उनका संक्षिप्त में यहाँ गायन करने का प्रयास करेंगे सेवा मिली है श्री बड़े बाबा का उत्सव आ रहा है और श्री बड़े बाबा के इस उत्सव के परम परम पावन मंगलमय अवसर पर उनकी सेवा वे ये वाक पुष्पांजलि वाक सेवा कृपा करके श्री बाबा ग्रहण करें ये परम परम आनंद का मनोहर ये मनोहर क्षण है सब लोग कृपा करके चार बजे का यहाँ टाइम दिया है चार से सात श्री चैतन चंद का नौ दिन में जो पाठ करने का एक शास्त्रीय विधान प्राचीन जो प्राप्त है उसके अनुसार उसी अनुष्ठान कर्म से श्री चेतन चंद्रमृत का यहाँ पाठ करेंगे और श्री बाबा के जो महामहोत्सव जो तिथि चौथ चौथ को बाबा की जो तिथि आएगी कु उस तिथि को फिर यहाँ पर बाबा का बड़ा उत्सव जो है वो तो श्री भागवत निवास का मुख्य उत्सव होता ही है तो उस उत्सव में सब लोग उत्साहपूर्वक सम्मिलित हों और ये श्री चैतन चर सामता जो अप, अपूर्व पाठ है इस पाठ का श्रवण करें और कृपा करके मेरे ऊपर शक्ति संचार करें और इस सेवा को जैसे बने उसको कर पाऊं इसके लिए आशीर्वाद प्रदान करें बोलवृंदावन हरि लाल की जय